हा वो अकेला तुम कुछ परेशान हो अरे नहीं तो ये देखो आज का अखबार क्यों क्या, क्या हुआ क्या हुआ अरे ये खबर छपी है कि चूड़ी बनाने वाले कारखाने के मालिक को पुलिस पकड़ के ले गई आओ मैं पढ़कर तो देखो क्या हुआ है अरे हां ये खबर छपी है कि पुलिस कारखाने के मालिक को पकड़ के ले गई है हां कारखाने का मालिक चोर और लालची था पुलिस ने 10 मजदूरों को उसके चंगुल से बचाया अच्छा ऐसा हुआ लेकिन उसने किया क्या था वो मजदूरों से बहुत काम कराता था, था और दिन भर में बस 100 रुपए देता था हां इसमें लिखा है कि वो सिर्फ 100 रुपए देता था जबकि उन्हें 300 रुपये मिलने चाहिए थे ठीक किया पुलिस ने ऐसे चोरों को तो जेल में होना चाहिए इतना बड़ा चोर 300 रुपये की बदले बस 100 रुपये देता था कितना पैसा बचाता था वो हां सोचो कितना पैसा बचाता था वो हां उसके तो बहुत भा, पैसे बचाते होंगे एक मजदूर को मिलने चाहिए थे 300 रुपये देता था वो 100 रुपये यानी इसने 200 रुपये बचाए ऐसे 10 मजदूर थे बापा रे 10 मजदूरों को बस 100-100 रुपए देता था यानी हर मजदूर को 200 रुपए कम मिले 10 100 1000 2000 2000 कैसे हो गए 10 200 2000 200 को गुणा किया 10 से तो हो गए ₹2000 मालिक ₹2000 बचाता था ये तो बस वो एक दिन में बचाता था सो तो सोचो तो जरा एक महीने में कितना बचाता होगा एक एक दिन में बचाता था वो ₹2000 तो 30 दिन में कितने बचाए ये तो बहुत हजार रुपए हो गए कितने हजार हो गए देखिए तो सही 2000 को 30 से गुणा किया से तो हो गए 60000 रुपए सही निकला मैंने 2000 को 30 से गुणा करा तो हां हां तुमने सही कहा 60000 रुपए और वो देता कितना था एक महीने के 30000 रुपए इसका मतलब वो एक एक महीने में बस 30000 रुपए ही देता था हां कितना बड़ा चोर था अच्छा सोचो अगर वो सबको पूरे पैसे देता तो तो आ, पूरे पैसे देता तो कितने हो जाते सोचने दो पूरे पैसे हुए हर मजदूर को ₹300 रोज यानी 10 मजदूरों के हो गए 10 मजदूरों को ₹3000 ₹3000 3000 को 30 से गुणा किया तो कितना हो गया देने चाहिए थे नहीं थे। वो 90000 देने चाहिए थे ₹90000 हां ₹90000 यानी 90000 के जंगा वो मज़दूरों को दे रहा था सिर्फ ₹30000 कितना बड़ा चोर और इस तरह वो ₹60000 बचा रहा था वो भी 1 महीने में बाप रे 1 साल में तो कितना बचा लेता होगा अच्छा हुआ सब पुलिस पकड़ कर ले गई अब मिल गया उसे लालच का फल ऐसे चोर को तो जेल में ही रहना चाहिए था मिल गया उसे लालच का फल ले गई पकड़ कर पुलिस मजा आया अब गया चोर गया जेल में अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार ईशान वंश आइनिश् तन्मय तनीषा मृत्युंजय अभिनव हंचिका रेणुका लवनीश और रितिका ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति